धर्म जीवन का रहस्य वैसे तो जब धर्म की व्याख्या की गई तो स्वधर्म का प्रयोग बार बार गीता में भी कहा गया रामचरितमानस में भी अपने अपने धर्म की बात कही गई है प्रथम ही विचरण यति प्रीति निजनिज निज कर्म निरत सुज निज, निज धर्म कहने का अर्थ है व्यक्ति परक धर्म कभी कभी कहा गया कि व्यक्ति को अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए पर जब दूसरे के धर्म को मिटा करके भी अपने धर्म की रक्षा की जाती है तो वह धर्म की रक्षा हुई या अभिमान की बस यही सूक्ष्म प्रश्न है यहाँ सूत्र यह है कि धर्म का श्री गणेश भले ही इस से हो क्योंकि जब आप साधना प्रारंभ करेंगे तो अपने से ही तो करेंगे पर सच्चे अर्थों में धर्म का उद्देश्य है सबके धर्म की रक्षा होनी चाहिए गुरु वशिष्ठ का शब्द है सबके धर्म का पालन हो महाराज अब सब कर धर्म सहित हित होई कोई व्यक्ति ऐसा अनुभव न करे कि अरे हमारा धर्म चला गया और दूसरा व्यक्ति धर्मात्मा बन गया ऐसी कृपा कीजिए कि एक भी व्यक्ति ऐसा अनुभव न करे कि हमको अपने धर्म का त्याग करना पड़ा केवल धर्म ही नहीं उसके साथ ही सबका हित भी हो रामायण में दो शब्दों का प्रयोग किया गया है सुख और हित धर्म के द्वारा कभी कष्ट की अनुभूति हो सकती है या नहीं धर्म का पालन करने वाले के जीवन में कभी संकट आ सकता है या नहीं इसका उत्तर यह है कि सुख और हित दो भिन्न वस्तुएं हैं जो वस्तु हमें प्रिय लगती है उसे हम सुख की संज्ञा देते हैं कोई वस्तु स्वादिष्ट भी है और साथ साथ शरीर के लिए अच्छी भी है तब तो वह ठीक ही है उसे प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करेगा परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर में रोग है और उसे मिटाने के लिए कड़वी दवा दी जाती है तो दवा कड़वी होने के कारण त्याज हो जाएगी इसका सीधा सा अर्थ है कि यदि कड़वी दवा से हमारे रोग का नाश होता है तो कड़वी दवा भी ग्राह्य है तो धर्म की कसौटी यह है कि उसके द्वारा यदि कभी जीवन में दुख आए और कभी सुख आए तो सुख तो ठीक ही है उसे तो प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करेगा परंतु धर्म के द्वारा यदि सुख के स्थान पर दुख ही आ जाए और वह दुख यदि दवा के रूप में आए यदि उस दुख से व्यक्ति का जीवन और भी अधिक उज्ज्वल हो जैसे सोने को अग्नि में डालें तो उसमें और भी उज्ज्वलता आती है तो ऐसा दुख ग्राह्य है स्वीकार करने योग्य है औषधि कड़वी होते हुए भी ग्राह्य है तो धर्म का अर्थ यह नहीं मान लेना चाहिए कि जब व्यक्ति धार्मिक होगा तो वह जो चाहेगा वही होगा उसे जो सुखप्रद लगेगा वही होगा पर एक कसौटी अवश्य है कि यदि उसके जीवन में दुख भी होगा तो वह उसके लिए कल्याणकारी और प्रेरणादायी होगा दुख पाप के द्वारा भी हो सकता है और पुण्य के द्वारा भी हो सकता है तो यह कैसे पता चलेगा कि यह दुख पाप का परिणाम है या पुण्य का इसकी एक कसौटी है यदि वह दुख पुण्य का परिणाम होगा तो वह हमें उज्ज्वल बनाएगा हमारी बुराइयों को दूर करेगा और यदि वह दुख पाप का परिणाम होगा तो वह दुख हमें निराशा की गर्स में ढकेलते हुए और भी नीचे की ओर ले जाएगा अतःित ही धर्म की कसौटी होनी चाहिए यही गुरु वशिष्ठ का तात्पर्य है उन्होंने कहा आप निर्णय देते समय केवल यह न मानकर चलें कि मैं जो कह रहा हूं वह सबको प्रिय लगेगा या नहीं अपितु तो जिसमें सबका हित हो उसी दृष्टि से आप निर्णय दीजिए तो ये दो महान सूत्र है धर्म और हित यहाँ एक बात ध्यान देने की है आप व्यक्ति के दोष से धर्म के दोषी मत बना दीजिए यदि लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं संघर्ष करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि इसके लिए धर्म दोषी है इतिहास में ऐसा भी हुआ है इसे लेकर अनेक देशों में इसी बात को लेकर अनेक राजनीतिक प्रयोग किए गए हैं कि यदि धर्म अनर्थ का हेतु है तो धर्म को समाज से मिटा दिया जाए धर्म को मिटाने की चेष्टा की गई पर उससे भी संघर्ष नहीं रुका बुराई नहीं रुकी तो इससे स्पष्ट इस सिद्ध हो गया कि इन सब के लिए धर्म को दोषी मानना गलत है यदि धर्म के द्वारा किसी विपरीत परिणाम की सृष्टि होती हो प्रतीत होती है तो वह व्यक्ति की अपनी दुर्बलता होती है या उसके अपने दोषों के कारण धर्म का विकृत रूप सामने आता है इसे ऐसे कहा जा सकता है यदि कोई दूध की प्रशंसा करे तो वह उचित ही है पर दूध को यदि गंदे बर्तन में ले जाया जाए और वह फट जाए तो दोष दूध का नहीं बर्तन का है इसी प्रकार यदि धर्म किसी व्यक्ति या समाज के द्वारा विकृत रूप में सामने लाया जाए तो इसके लिए वस्तुतः वह व्यक्ति या समाज दोषी है न कि धर्म रामायण में हमारे सामने विविध पात्रों का चरित्र प्रस्तुत किया गया और इस बात को समझने की चेष्टा की गई है विशेष रूप से प्रताप भानु के संदर्भ में तो यह बात बारम्बार और बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा भी पूछी जाती है उनका कहना है कि प्रताप भानु जब इतना बड़ा पुण्यात्मा था इतना बड़ा धर्मात्मा था और उसने अनजाने में कोई भूल कर दी तो क्या इसका उसे इतना बड़ा दंड मिलना चाहिए था प्रताप भानु जैसा धर्मपरायण व्यक्ति दसमुख रावण कैसे बन गया इसमें दोष धर्म का नहीं है जिस कारण प्रताप भानु की ऐसी दशा हुई उसका कारण उसके चरित्र में विद्यमान है उसी पर थोड़ी दृष्टि डालें प्रताप भानु ने सारे विश्व को परास्त कर दिया और चक्रवर्ती सम्राट बन गया उसने मान लिया कि मैंने क्षत्रिय धर्म और राजधर्म का पालन किया है यह धर्म के अनुकूल है इसके बाद उसने यज्ञ किया यह एक बड़ा विलक्षण सूत्र आता है यज्ञ के प्रारंभ में संकल्प लिया जाता है संकल्प का अभिप्राय है कि आप जो यह कर रहे हैं इसके द्वारा आप क्या पाना चाहते हैं किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप ऐसा कर रहे हैं पंडितों द्वारा विधि विधान के साथ यह बताया जाता है कि मैं इस इच्छा की पूर्ति के लिए या इस वस्तु की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा हूँ प्रताप भानु ने जब यज्ञ किया और ऋषि मुनियों ने पूछा कि आप यह यज्ञ किस कामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो प्रताप भानु ने कहा मेरे जीवन में कोई कामना नहीं है मैं निष्काम भाव से यज्ञ कर रहा हूँ आप यह यज्ञ यदि भाव से कर रहे हैं तो इसे किसको समर्पित कर रहे हैं वह बोला यह भगवान को अर्पित है इसके बाद चारों ओर ख्याति फैल गई कि प्रताप भानु केवल धर्मपरायण ही नहीं ज्ञानी और भक्त भी है उसके जीवन में रंच मात्र कोई कामना नहीं है वह ज्ञानी है और सारे कर्मों को भगवान के प्रति अर्पण कर रहा है इसलिए वह महान भक्त है उसे ज्ञानी और भक्त की उपाधि मिली रामायण में वह पंक्ति मिलती है गोस्वामी जी के शब्दों में वेद पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं राजा प्रताप भानु ने बड़े प्रेम से उन सभी का एक एक कर हजार हजार बार अनुष्ठान किया जहाँ लगी कहे पुराण एक एक सब जाग बार सहस्त्र सहस्त्र निप किए सहित अनुराग उसके मन में कोई फलाकांक्षा नहीं है और वह मन तथा वाणी से जो भी धर्म कर्म करता था सब भगवान वासुदेव को अर्पित करता रहता था हृदय न कछल अनुसंधाना रूप विवेके परम सुजाना जे धर्म कर्म मन बाने बसुदेव अर्पित्ञाने गीता में भी भगवान निष्काम कर्म का और उसके साथ ही कर्मार्पण का भी उपदेश देते हैं प्रताप भानु के जीवन में ऐसा ही दिखाई दिया लोगों से उसको निष्काम कर्मयोगी महान ज्ञानी और महान भक्त की उपाधि मिल गई परंतु प्रश्न उठता है कि क्या वह सचमुच ही निष्काम कर्मयोगी था क्या सचमुच उसके हृदय में फलाकांक्षा नहीं थी और उसने जो कर्म किए थे क्या सचमुच उनके फल उसने भगवान को अर्पित किए थे यह एक बड़ा सूक्ष्म सूत्र है निष्कामता और समर्पण बड़ी उच्च कोटि की वस्तुएं हैं यदि हम संसार में प्रसिद्धि या कीर्ति पाने के लिए यह प्रदर्शित करने की चेष्टा करें कि हम तो निष्काम हैं हम जो कर्म करते हैं उन्हें भगवान को अर्पित कर देते हैं तो क्या इतने मात्र से ही वह व्यक्ति सचमुच ही निष्काम या समर्पण करता मान लिया जाएगा आध्यात्मिक अर्थों में रामायण में इस अवगुण अवगुण के लिए एक शब्द आया है दंभ प्रताप भानु हमारे सामने एक दम्भी व्यक्ति के रूप में आता है क्यों यदि वह सचमुच निष्काम कर्मयोगी होता तो कपट मुनि के सामने अपनी मांगों का सूची पत्र क्यों रख देता तो अकेले में यह सिद्ध हो गया कि उसके मन में बहुत सी इच्छाएं भरी हुई है परंतु वह ऋषि मुनियों तथा समाज के सामने ऐसा दिखावा करता है मानो उसे कुछ भी नहीं चाहिए दंभी व्यक्ति का यही लक्षण है दंभ माने समाज में जिस गुण का की पूंजी होती है उन गुणों के न होते हुए भी यदि हम स्वयं को उनसे युक्त प्रदर्शित करने की चेष्टा करें और ऐसा प्रयास करें कि इसके द्वारा लोग हमको महान समझकर सम्मान दें तो यही दम्भ है और यह महानतम दोषों में से एक है